भाष्यार्थ अध्याय भाष्याठ नवम खंड इंद्र का पुनः प्रजापति के पास आना अथ हेन्द्राप्य देवाने खल्वयम् तय ददवीरे साध्वलते भवति सुवसने सुवसन परिष्कृते परिष्कृत एवेस्ोतीिव शरीशमश किंतु इंद्र को देवताओं के पास बिना पहुँचे ही यह भय दिखाई दिया जिस प्रकार शरीर के अच्छे प्रकार अलंकृत होने पर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 दैव्या कौरियादीसंपदा युक्तवाद गुरोचन पुनः पुनः स्मरेन्द गेत भत्मग्रहण निम्प दृष्टवादसराव दृष्टान प्रजापति उक्तस्तदेक देशो मगवता प्रत्यभात बुद्धौ ये न ग्रहणे दोषम ददर्श किंतु इंद्र ने देवताओं के पास बिना पहुंचे ही क्योंकि वे अक्रूरता आदि देवी संपत्ति से युक्त थे इसलिए गुरु गुरुवाक्यों को बारंबार स्मरण करते हुए जाते जाते अपने किए हुए आत्मस्वरूप के ग्रहण के कारण यह भय देखा जलपात्र के दृष्टांत से प्रजापति ने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 सुवसने सुवसन पिष्कतेथान खलोमेयवापग छाया फिर छायाप्य शरीर नख लोमादिदेहये चक्षुषोपमेंधो श्रामे श्रा स्रा स्रा किलेकने तेन गांुर्नाशिका वदा स्रवती स्राव परिविक्न छिन्न हस्त वा श्रामे हस्तपादों वा देहे वेहे परि तथा तथास्य देहस्य नाश देहन्वेश नश्यति कैसा दोष दिखाई दिया जिस प्रकार निश्चय ही इस शरीर के अच्छी तरह अलंकृत होने पर यह छायात्मा अच्छी तरह अलंकृत हो जाता है परंतु वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होने पर परिष्कृत होता है अर्थात लख नख लोमादि शरीर के अवयवों के निवृत्ति होने पर छायात्मा भी परिष्कृत नख लोमादि रहित हो जाता है उसी प्रकार यह छायात्मा भी इस शरीर में नख लोमा से चक्षु आदि की देहावत्व में समानता होने के कारण शरीर के अंधे होने पर अंधा हो जाता है श्राम होने पर श्राम हो जाता है श्राम का प्रसिद्ध अर्थ एक नेत्र वाला है किंतु वह अंधत्व से ही घितार्थ हो जाता है इसलिए जिसके चक्षु या नाशिका सदा स्रवित होते रहते हैं उसे श्राम समझना चाहिए परिवृत्त जिसके हाथ या पैर कट गए हों, शरीर के श्राम या परिवृत्त होने पर छाया ही हो जाता है तथा इस देह का नाश होने पर यह भी नष्ट हो जाता है अतः नात्र भोग्यो पशा समित पहाड़ी पुनरेया तमह प्रजापतिवाच मघवन्य छात हृदय प्राभ्राजि साधन न किन्नरागमेती स उवाच यथ्वय भगवोस्ध्वकृते साध्वलो सुवसने भवति श्रामे श्रामः परिविक्ने पिवस्व शरीर से नाशम अन्वेश नश्यति इस छायात्म दर्शन में मैं कोई नहीं देखता इसलिए वे समित होकर फिर प्रजापति प्रजापति के पास आए उनसे ने कहा इंद्र तुम तो विरोचन के साथ शांत चित्त होकर गए थे अब किस शिक्षा से पुनः आए हो उन्होंने कहा भगवान जिस प्रकार यह छायात्मा इस शरीर के अच्छी तरह अलंकृत होने पर अच्छी तरह अलंकृत होता है सुंदर वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होने पर परिष्कृत हो जाता है उसी प्रकार इसके अंधे होने पर अंधा श्राम होने पर श्राम और खंडित होने पर खंडित भी हो जाता है तथा इस शरीर का नाश होने पर यह नष्ट भी हो जाता है मुझे इसमें कोई फल दिखाई नहीं देता नाहम्रास्मिन छायात्म दर्शने देहात्म दर्शने व भोग्यम फलम पशामी एवं दोष देहछायात्मदर्शन से समत्तपाणी ब्रह्मचर्य वस्तु पुनरेयाय तम प्रजापतिर्वाच मघव न्यक्षातृदय प्रभराजि प्रगतवानसी विरोचन साधम कि पुनरागमे विजानन पुनः प्रक्षेद्राभि प्रक्षेद्राभ्यक्त तद्वेत्थ तेन मोपीदेति यदा च स्वाभा स्वाभिप्रा प्रकटम अकरोथ्व इदी एवती चान्मोद प्रजापति इस छायात्मदर्शन या देहात्मदर्शन में मैं कोई भोग्य फल नहीं देखता इस प्रकार देहात्मदर्शन या छायात्मदर्शन में दोष निश्चय करवे थमित थमित हो पुनः ब्रह्मचर्य वास करने के लिए लौट आए उनसे प्रजापति ने कहा ए, हे इंद्र, तुम तो विरोचन के साथ शांत चित्त से चले गए थे अब क्या इच्छा करते हुए तुम पुनः आए हो उन्होंने अच्छी तरह जानते हुए भी इंद्र के अभिप्राय की अभिव्यक्ति के लिए इस प्रकार पुनः प्रश्न किया सप्तमाध्याय में सनत कुमार जी के तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे प्रति उपन्न हो ऐसा पूछने पर जिस प्रकार नारद जी अपना अभिप्राय प्रकट किया था तो उसी प्रकार इंद्र ने खलव इत्यादि वाक्य से अपना अभिप्राय प्रकट किया और प्रजापति ने एवमेव ऐसा कहकर उसका अनुमोदन किया ननु छे पुरुष श्रवणे देह छाया मिंद्रो ग्रहीदात्मे थी देह किंतु अक्षि पुरुष का समान रूप से श्रवण करने पर इंद्र ने देह की छाया को आत्म रूप से ग्रहण किया और विरोचन ने स्वयं देह को ही सो ऐसा किस कारण से हुआ तत्र मतो यथेन्द्र्यो दस रवादी प्रजापति वचनम स्मर तो देवान्पर्योक्त बुद्धिया छायात्मग्रहण तोषदर्शन चाभू न तथा विरोचन से कि देह एवामदर्शनमी तोषदर्शन बभूव तद्याग्रहण सामथ्य प्रतिबंध दोषापुपेक्ष में विरोचनोर छायात्मदेहोयोण इति शुथम्वे श्रद्धानतया जग्रहेतरछाया देश हि्वा शु दक्षिणया जग्राह प्रजापतियूस्ता किल नीलादर्शे दृश्यमनों वासोल तमहारह छाया निमित्त वास एवोच्यते न छाया तद विचनाभिप्राय सचिद गुणदोषवशाद शब्दारण तो्येवण ख्या दासत दयाधमित द्रवण्थ्यवृत्ता तदनु गुण्य सहकारिणी समाधान इस विषय में विशिष्ट जन ऐसा मानते हैं जिस प्रकार इंद्र को प्रजापति का जल पात्रादि संबंधी वाक्य स्मरण करते करते देवता के पास पहुँचे बिना ही आचार्य की बतलाई हुई दृष्टि से छाया आत्मा का ग्रहण और उसमें दोष दर्शन भी हुआ तथा विरोचन को वैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ उसके देह में ही आत्मदृष्टि हुई और उसमें कोई दोष दर्शन भी नहीं हुआ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 अपने चित्र के गुण दोषों के कारण ही दमन करो दान करो दया करो ऐसा विभिन्न पदार्थ ज्ञान देखा गया है अपने अपने गुणों के अनुसार ही युक्त रूप निमित्त भी सहकारी हो जाते हैं एवं वैसा मघवन हो एवे वैस मघवन हो वाचे भूजो नु व्यामी द्वातिन सहा द्वातिन होवाच बात ऐसी ही है ऐसा प्रजापति ने कहा मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूंगा अब तुम बत्तीस वर्ष यहां और रहो इंद्र ने वहां बत्तीस वर्ष और निवास किया तब प्रजापति ने उससे कहा एवेवस मघवन सम्यक्यावगत न छायात्मुवाच प्रजापत मोक्तामेवात्मा तो ते भूय पूर्व व्याख्यातम्योनुप्याख्यामी दोष दोसहिता अवधारण अपि विषय प्राप्त अभी नागृहत कैनचिदेण प्रतिबद्धग्रहण सामथ्यम तपण क्ष क्षपणा द्वातिन द्वाशतम वर्षाई तथोशिव ती वते क्षपित दोषा तस्मेंच हे इंद्र यह बात ऐसी ही है तुमने ठीक समझा है